श्री जाम जी के उद्बोधन करने पर हनुमान जी महाराज लंका की ओर सबको प्रणाम करके बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी यात्रा मंगलमयी यात्रा आरंभ कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज के लिए पूज्य पाठ श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे श्री राम जी का बाण चल रहा हो हनुमान जी की यात्रा में बड़ी बड़ी उत्प्रेक्षाएं हैं महर्षि वाल्मीकि ने कई उत्प्रेक्षाएं की और भी कई ग्रंथों में श्री हनुमान जी के यात्रा में कैसे जा रहे हैं इसकी उत्प्रेक्षाएं की गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे राम जी का अमोघ बाण चले वैसे हनुमान जी चल रहे हैं हनुमान जी राम बाण हैं राम जी के बाण की सारी विशेषताएं आज श्री हनुमान जी में विद्यमान है राम जी का बाण जाता है काम करके ही लौटता है हनुमान जी प्रस्थान कर रहे हैं काम करके ही लौटेंगे श्री राम जी का बाण एक होकर के अनेक का काम करता है एक होकर के अनेक का काम ग्रंथों में लिखा है कि राम जी के लाखों लाखों बाण चले वो सब ठीक है लाखों लाखों बाण चले तो सही लेकिन बाण तो एक ही रहता है ये राम जी के बाण की विशेषता है हमारे यहां तो प्रातकालीन प्रार्थना में स्तुति में एक श्लोक रखा गया है हमारे संतों को याद होगा तूने नहीं के शरम अब चाहे टेढ़ा हो याद हो सीधा याद हो कैसा भी याद हो लेकिन है याद तुणे नई के भगवान के बाण की महिमा तरकस में एक करे न दशधा हाथ में लिया दस संधान करने का मन बनाया सौ संधान काले शतम धनुष पर रखा चाप चाप चाप चाप पर रखा हजा चापे भूत शहस्त्र और जब चलने लगे धनुष से निकलकर तो लक्ष्य गमने और जब मारने लगे तो कोटिंच च कोठिन एक बाण करोड़ हो रहा है एक ही बाण है अंत अंत में तो अरब खार बरब अरबों अर्भ, खरबों सीतापते शोभ सीतापति का बाण है एतद बाण पराक्रमस्य से महिमे महिमा सतपात्र दान यथा व्याख्या व्याख्या फिर सुनना किसी से सतपात्र सत्पा, सत्पात, जैसे सतपात्र में आपने दान दे दिया एक मुट्ठी भर चावल दिया है एक मुट्ठी भर चावल अनंत अनंत दानों के रूप में राश राश के रूप आपको मिलने वाला है इतना ध्यान रखिएगा एक मुट्ठी चावल भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा संतों की सेवा में ब्राह्मणों की सेवा में गौओं की सेवा में देवताओं की सेवा में जो वस्तु आप दे रहे हैं चाहे वो अगर एक, एक लाल धागा दे रहे एक लाल धागा तो एक लाल धागा अनंत अनंत अनंत थानों के रूप में आपको मिलने वाला है ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैं खाली पुराण नहीं कह रहा हूं याद तो ये राम जी के बाण के पराक्रम की महिमा है जी अब बहुत कहेंगे तो क्या कहेंगे अब पढ़ लेना ग्रंथ में बहुत लिखा है जिम्मी अमोघ रघुपति कर बना चले हो हनुमाना समुद्र ने राम का समझ करके पर्वत को भेजा मैनाक पर्वत आए हनुमान जी के विश्राम देने के लिए हनुमान जी ने समझा कोई बाधा आ गई छाती के एक का एक धक्का दिया छाती का वो तो कई शिखर उसके इधर इधर उधर हो गए फिर अपने ही शिखर पर अधिष्ठात्री देवता के रूप से मैनाक जी आए और बोलते बेटे पुत्र ऐसे कहते पुत्रे मधुराम बानी। पुत्र हनुमान जी ने सोचा कौन कह रहा है बेटा बात बनाउठी तो है नहीं देख सुना मैं तुम्हारा चाचा हूं मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं मैं इसलिए आया हूं कि तुम कुछ देर रुक करके विश्राम कर तब जाओ हनुमान जी ने प्रणाम किया गीता व्यक्त की और कहा कि राम काज किने बिना मुंह ही कहा विश्राम भगवती सुरसा मिलती है बड़ी परीक्षा ली इन्होंने हनुमान जी के पराक्रम की हनुमान जी की बुद्धि की उन्होंने कहा हम तो खाएंगी तुमको हनुमान जी ने कहा मैया मुझको मत खाओ मैं राम जी का काम करने जा रहा हूं कहने में तो तुमको खाऊंगी हनुमान जी ने सोचा स्त्री है स्त्री के दुख से बड़ी जल्दी दुखी हो जाती है हमने देखा है महाराज ये बड़ी कृपालु होती हैं देवियां आप हम बैठे हुए हैं ना आप हमसे दुख कहो हम आपसे दुख कहें तो सुनते सुनते हम तो उब जाते हैं आप भी उप जाते होंगे क्यों उ कहा से रोना लेके बैठ गया और स्त्रियां जो हैं अगर स्त्री का दुख सुनने लगी तो बड़े प्यार से सुनती हैं और सुनकर के वो भी रोती है और वो भी रोती है देवी सही बात है कि नहीं वो क्यों रोती है इसलिए कि इनका हृदय बड़ा कृपालु होता है है तो हनुमान जी ने सोचा कि स्त्री का दुख सुना दे तो शायद पिघल जाए तो सीता कै सुधी प्रभु ही सुनाओ मैं तो तुमको खाऊंगी तो हनुमान जी ने सोचा कि एक बात और है कहे क्या अगर स्त्री को प्रसन्न करना हो हम साधु लोग जानते हैं महाराज जी आप जाने न जाने हम साधुओं को मालूम है हम हमारा साधु स्त्री को ये आजकल के नवजुवक साधु और आजकल की परंपरा में पले हुए भले कह रहे बहन जी सुनिये हमारे साधु बहन जी वी नहीं कहते हमारे साधु तो छोटी हो जो बड़ी हो मैं जरा सुनू पुराने साधु माई कहते हैं साधु बहुत चतुर है महाराज जी साधना साधने में भी बहुत चतुर है साधु माई कह देते माई प्रसन्न माई स्त्री को माई कह दो स्त्री में मात ये आजकल स्त्रियां भी बेकार हो गई सच मैं आपसे सच कह रहा हूं मैं तो दुनिया हम हम तो मन में आ जाती तो कह देता हूं क्या करू बुढा हो गया हूं बुढ़े बालक का स्वभाव तो एक सा होता है तो मन में आ गई कह दिया हा? हमने एक, एक माई को प्रणाम किया तो क्या मुझे उसे शर्मो नहीं लगबा माई कह बान उमिर देखा है हमारे उमिर देखा <laughs> नहीं समझे क्या आप समझे समझेगी नहीं समझे क्या मरे को शर्म भी नहीं लगती मुझको माई कहता है जरा अपनी उम्र देखा बुढा हो गया अभी मैंने ज्योति हूं आपने सुना आजकल तो माई भी गई है समझ और पुराने जमाने में महाराज कैसी भी हो माई कह दो पहल जाए तो हनुमान जी ने कहा अंतिम अंतिम अस्त्र साधा कि मो ही जान दे माई माई मुझे जाने दे कव जतन देना ये बुद्धि की परीक्षा ली फिर पराक्रम की परीक्षा और बुद्धि की परीक्षा दोनों हो रही है बढ़ती गई बढ़ती गई हनुमान जी बढ़ते गए अंत में हनुमान जी छोटे बन गए और इतनी बड़ी उम्र सौ योजन उसका हो गया हनुमान जी उसके मुंह में एक बार गए दो बार गए तीन बार गए चार बार गए मैं तेरे मुंह में चार बार घुसा तू तो मुझको खा नहीं रही अब मैं जा रहा तो उसने भी आशीर्वाद दिया आशीष दे गई सो हर की चलो हनुमान अब आगे महाराज एक तो ऐसी मिली तमोगुणी है तीन मायाएं मिली हैं, देखिए ती, अविद्या तीन प्रकार की सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तो सतोगुणी तो मिल गई आशीष देकर चली गई तमोगुणी अब आ रही तो तमोगुणी ने क्या किया कि उसने हनुमान जी ये तमोगुणी है महाराज तो दिखाई ना पड़े और काम करे यही तमोगुणी माया है उसने हनुमान जी को खींचा हनुमान जी खींचने लगे और सोचने लगी कौन खींच रहा है क्यों खींच रहा है तो हनुमान जी को सुग्रीव जी की बात याद आ गई सुग्रीव जी ने कहा था कि जब जाना तो समुद्र में एक सिंघिका नाम की राक्षसी मिलेगी वो खींचेगी और खींच के खा जाएगी हनुमान जी समझ ले महाराज बड़ी भयामनी है तमो गुणी माया है इसका नाम सिंहिका है ये राहु की मैया है राहु की राहु की मैया है हिरण्य कशिबू की बहन है या बेटी है दो में एक है मुझे याद नहीं ये बड़ी भयावनी है इसने हनुमान जी को खींचा तो हनुमान जी खींचे उसने हनुमान जी को मुंह मिलिया तो हनुमान जी मुंह में चले गए और जब हनुमान जी मुंह में घुस गए तो हनुमान जी ने अपने को बढ़ाया अब बढ़ाया तो उसका पेट मुन्नीसा बढ़ाया तो खर करके एकदम फट गया महाराज और सिंहिका को दर सिंहिका का उदर फारा महाराज जी इस प्रकार मार भी बारी तो पार गए मधीरा इन मायाओं का अतिक्रमण करके श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा अब क्या करें कि बहुत छोटा सा रूप धारण करें और अत्यंत छोटा रूप धारण करके मशक समान रूप कभी धरी लंक चलो स्मिर नी मसक माने मच्छर हमें कोई आपत्ति नहीं वो समझ लिखा है मसक दंस बीते हिमित्राशा जिम दिज द्रोह किए कुल नासा मशक माने मच्छर है कुछ लोग पूछते हैं मशक बन गए मच्छर बन गए तो मुद्रिका कहां रही उसका भी समाधान खोजने में हमें कोई आपत्ति नहीं है खोज लेगी लेकिन और ग्रंथों से थोड़ा विरोध पड़ेगा तो विरोध क्यों पड़े गोस्वामी ने विरोध वाला काम ही नहीं किया है कि मस्क तो मस्क कहते हैं बिल्ली को बिल्ली तो सब जानते हो मसको बिडालो मार जा तो हनुमान जी बिल्ली बन गए कहे नहीं बिल्ली नहीं बनेगी हनुमान जी बिल्ली बने न से चिल्ली बने ये सब हनुमान जी का काम नहीं है हमारे हाँ ये सब तो कोई बनता होगा जी हनुमान जी बिल्ली उल्ली नहीं बने बिल्ली के आकार के हो गए रहे हनुमान जी रहे बानर ही आप समझ गए मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चलेव सुमेरी नरहरी नरहरी भगवान का स्मरण करके अब नरहरी में कुछ लोग नृसिंह भगवान कहते हैं हम तो कहते हैं कि हन हमारे नृके हरी नृसिंह नर शार्दूल भगवान श्री राम जी हैं लंकहीं चले सुमेरी नरहरी अब एक मिल गई महाराज इसका चरित्र तो मैंने पहले दिन सुनाया था इसलिए ज्यादा नहीं सुनाऊंगा वो मिल गई उसने हनुमान जी से कहा, कहा जा रहा है चोर कहीं का और उसने कहा चोर तो हनुमान जी ने मारा एक एक मुक्का क्यों ये चोर शब्द बड़ा विलक्षण है महाराज जी बहुत विलक्षण है किसी को पिटवाना हो तो चोर कहो झूठ नहीं कह रहा हूं आपसे अभी आप लोग उठ के चलो किसी को पिटवाना हो ये चोर चोर चोर उसको पकड़ लो आप अब लोग बगैर सभ्य महाराज लात गुस्सा सपड़ना लगेगा हनुमान जी ने सोचा इसलिए कहा चोर अब लोग दौड़ेंगे महाराज तो इसकी बोलिए बंद कर दो जो उसने कहा चोर तो हनुमान जी ने एक मारा श्री वाल्मीकि जी महाराज ने तो लिखा है हनुमान जी ने शुरू नहीं किया शुरू उसी ने किया है उसने एक थप्पड़ हैनुमान जी को तो हनुमान जी ने कहा महाराज ने फिर जमाया और कैसे जमाया महाराज अः वही यहां भी ले लो एक मुक्का मारेंगे हनुमान जी तो इसकी क्या हालत होगी चिथड़ा छिथड़ा हो जाएगी मारा है तो हनुमान जी ने क्या किया बाया हाथ उठाया और एक दो ऐसे जैसे कहने वैसे एक उंगली दो तीन चार और जब यो बन गया मुक्का बाएं हाथ का तो एक लगा दिया धीरे से ये और उसी में उसकी दुर्दशा होगी वो तो गिर पड़ी नीचे धन बनाए गई लेकिन तुरंत उठी क्यों कहीं दूसरा लग गया तो आफत हो जाएगी महारा अरे कहे मैं, मैं जान गई मैं जान गई क्या अरे क्या मैं जान गई तुम कौन हो क्या मैं चोरू कह नहीं, नहीं मेरी गलती माफ करू हनुमान जी ने मुक्का लगाई था इसलिए इसने कहा चोर हनुमान जी ने कहा झूठ तेरा मापदंड गलत है जब इस रास्ते से चोर गया तो उसको तूने जाने दिया चोरी का पता लगाने मैं आया तो मुझको छोर कहती है बदमाश छोर गया था इसी रास्ते से इसी रास्ते से मेरी मैया को चुरा के गया उसको तो तूने जाने दिया और मैं चोरी का पता लगाने आया तो मुझको तू छोर कहती है, है। हनुमान जी ने मारा सुधर गई भराई अब हमने पहले दिन बताया था कि सत्संग पाखर की सुधर गई जिन हाथों में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगल में चरणों के संवाहन करने के परमाणु मौजूद है और उन हाथों का संग इसको मिल गया यह भी सत्संग है। खाली मुख से ही सत्संग नहीं होता है, है? कहते हनुमान जी ने बहुत लोग प्रश्न करते हैं हमारे हनुमान जी ने तो कुछ कहा नहीं हनुमान जी तो बोले ही भी नहीं ऐसे कहते ता, स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलताए सकल मिल जो सुख लो सत्संग सत्संग मिला नहीं आज याद कर लो नोट कर लो सत्संग कोई संत आपके यहां आ गया और आप क्या हाँ कुछ खाए ना कुछ पिए ना खाली आकर के और अपने भगवत भक्ति के परमाणुओं के श्वास को भी अगर आप यहां डाल दें आपका घर पवित्र हो गया हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं इसको जल समझना किसी साधु के नियम को मत तोड़ो हमारा कुछ खा लीजिए कुछ नहीं खाइएगा तो घर पवित्र कैसे होगा अरे खिलाने से घर पवित्र नहीं होता साधु का नियम नहीं तोड़वाना चाहिए अगर वो नहीं खाना चाहता तो मत खिलाओ उसका नियम मत तोड़ाओ अगर वो संत आ गया आपका घर भी सत्संग हो गया सत्संग हो गया अगर उसने आपके ऊपर क्रुद्ध कर, करके क्रुद्ध होकर के एक झापड़ मार दिया तो भी सत्संग हो गया अब हम इसको बहुत प्रमाण देकर समझाती लेकिन हम क्या करें आप आओ अयोध्या जी तो सुनाएंगे आप राम राम जी सिया संत की एक एक एक कथावाचक बड़ी बढ़िया बात कहते थे कि संत की गाली को दवा की गोली समझना हा संत की गाली को दवा की गोली समझना हमको अच्छी लगती है बात तो संत की गाली को संत के थप्पड़ को संत के मार को संत के डांट को संत के फटकार को सत्संग समझो और कहीं प्रसन्न होकर के रीज होकर के रीज करके आपको कुछ उपदेश कर दे आपके सौभाग्य तो लंकनी को सत्संग मिल गया लंकनी ने हनुमान जी से कहा अब तो आप नगर में प्रवेश करके सियारा अब तो नगर में प्रवेश करके अब आप सारा काम करें प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा कौसलपुर के राजा को हृदय में रखिए कौसलपुर के राजा को में रखने का भाव कि आपको तो कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जो करना नहीं चाहिए अभी लंका में घुस के ऐसा भी करना पड़ेगा जो करना नहीं चाहिए क्या लंका में घुस श्री जानकी को ढूंढते ढूंढते आप जब रावण के घर में जाएंगे तो वहां नग्न स्त्रियों के दर्शन होंगे महाराज उन नग्न स्त्रियों का देखना महापाप है फिर हृदय में कौशलपुर राजा को रखो तो क्या होगा कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ कर राम जी हृदय में रहेंगे आपको कोई पाप नहीं लगेगा आप जाओ तो श्री राम जी भगवान समर्थ हैं हाँ लंकनी की बात मान करके उसे प्रशस्त उससे आज्ञा प्राप्त करके हनुमान जी महाराज लंका में घुसे लंका में घुस करके सब जगह खोजा सी जानकी जी को नहीं पाया बाल्मीखी जी ने सर्गों में लिखा गुस्वामी जी ने दो चार चौपाई में लिखा खोजते खोजते उनको आताश हो गए अब कहा मिलेंगे जानकी अब नहीं मिलेंगे सज्जरों जब जीव या व्यक्ति या साधक अपना परिश्रम करके थक जाता है और अपने परिश्रम का बल समाप्त हो जाता है तब उसको भगवदीय कृपा के दर्शन होते बहुत बढ़िया बात आई गई थी अब कही रहा हूं तो ध्यान से सुन बड़ी प्रेरणा की बात जब तक व्यक्ति के में अपना रहता कि हम कर लेंगे तब तक ईश्वरीय कृपा के दर्शन नहीं होते अभी तक तो श्री हनुमान जी को यह था कि हम काम करेंगे जानकी जी का दर्शन करेंगे सब भावना है लेकिन हम करेंगे यह भावना थी लेकिन जब कहीं नहीं मिली हनुमान जी निराश हो गए एकदम निराश हो गए महर्षि वाल्मीकि जी ने तो यहां तक इस चरित्र में लिखा है हनुमान जी ने कहा कि अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा प्राण देने की भी बात सोच ली तो उस समय भगवती कृपा के दर्शन हुए अब भगवती कृपा के दर्शन कैसे हो रहे रामचरित मानस में कि भवन एक पुणिदी सुहावा एक भवन दिखाई पड़ा सुंदर था बड़ा सुंदर भवन था हरी मंदिर तह भिन्न बनावा उस भवन की सुंदरता क्या थी रामायुध अंकित गृह नया घर बनाओ तो भगवान का आयुध अंकित करो धनुष अंकित करो वान अंकित करो शंख अंकित करो चक्र अंकित करो बड़ी शोभा होती है कभी आपने देखा नहीं वैष्णव का घर अगर देखिए आप तो आपको मान पर कितना अच्छा लगता है अब पता नहीं क्या कहाँ से कारीगर बुला बुला करके और क्या क्या चित्रकारी लोग करवाते हैं हम तो देखते हैं तो हम उसको फटकारते हैं देखते हैं तो हम फटकारते हैं तो कई जगह हमने सैकड़ो जगह हमको स्मरण है कि हमने उसकी चित्रकारी उतरकारी हटवा करके और फिर से उसको खुदवा करके और वहां धनुष बाण अंकित करवा दिया अंकित करवा दिया और राम जी वो घर बड़ा अच्छा लगने लग गया कभी भी नया घर बनाओ धनुष बाण जरूर रखो उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते देख लो धनुष बाढ़ घर में बनाओ और तुलसी का पौधा दरवाजे दर्वा, पर रखो अभी हम एक संत के यहां गए अभी वृंदावन में अब हम तो नाम तो याद नहीं रहता भूल जाते अभी एक संत के यहां गए उन संत के हमने उनके मंदिर में जब प्रविष्ट हुए तो दोनों तरफ दरवाजे पर तुलसी के सुंदर बन हमारा हम मन प्रसन्न हो गया हमारा मन इतना खुश हुआ हम कही तो वैष्णव अरे वैष्णव खाली नाम सच्चा वैष्णव दोनों तरफ मैंने कथा भी कह दी चाहे उसने चाह हो चाहे न चाह मैंने कहे तो डायलिंग राम आयुधे अंकित गृह शोभा न जाए नहीं है नौ तुलसी के वृंदत देखे हर्ष कपिला नए नए तुलसी के पौधे उसको देख के हनुमान जी प्रसन्न हो गए अपना घर अपने घर में तुलसी के पौधा जरूर रखो नियम कर लो कि तुलसी का पूजन किए बगैर हम जल ग्रहण नहीं करेंगे सज्जनों आपको फायदा होगा फायदा होगा एक साधु चिल्ला के कह कहना आपसे अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखो खाली सुन के थाली थाली बजा के मच्छ ले जाओ सुन करके कानों से हृदय में ला करके निर्णय करके चलो कि अब तुलसी जी के दर्शन किए बगैर हम जल ग्रहण नहीं करेंगे निर्णय करो तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब ऐसा तो कहीं नहीं कि हमको धोखा दे रहा हो रावण ध्यान दीजिए रावण धोखा तो नहीं दे रहा है कहीं धोखा देखी मेरी मां को भी हर लाया था कहीं मुझको धोखा तो नहीं दे रहा है वैष्णव उपकरण बना कर के हनुमान जी ने कहा हो सकता है इतनी बड़ी लंका कोई मंदिर भी नहीं लंका निश्चर निवासा मनमत तरक करे पिलागा हनुमान जी सोच रहे अत ही समय विभीषण जागा उसी समय विभीषण जी जगे अखे राम राम सीता राम। राम राम सीता राम हृदय हरस कभी सज्जन छीना हनुमान जी ने समझ लिया सज्जन है तो कैसे सज्जन कैसे छीन लिया खाली रामे राम तो कहा है अगर तुलसी का पौधा बना के धोखा दे सकता है राक्षस तो राम राम कहके भी तो धोखा दे सकता है के धोखे के राम नाम में और सच्चे राम नाम में बड़ा फर्क है आप समझ रहे हैं? धोखा का राम नाम शरीर में पुलक नहीं पैदा कर सकता रोमांच नहीं पैदा कर सकता आंखों में आंसू नहीं ला सकता हनुमान जी ने जब राम राम सुना हनुमान जी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए रोमांच हो गया आंखों में आंसू उच्छलित हो गए इसी वृंदावन की बात है श्री गोस्वामी जी महाराज सूर्यदास जी के गए श्री तो सूरदास जी यहां गए और कहा कि श्री संत प्रवर श्री सूर्यदास जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए दास जय श्री सीताराम कह रहा है जहां जैसी सीताराम कहा वो तुलसी महाराज का तो महाराज रंग पलट गया तो दौड़े आज मेरे धन्य है, आज मेरे अहोभाग्य हैुलसीदास के दर्शन हो गए दोनों भक्तों का महान सम्मेलन हुआ इसी सी बृज क्षेत्र में वृंदावन में बृजक क्षेत्र में दर्शन हुआ राम जी उसके बाद सीताराम जी जब गोस्वामी जी चले गए तो शिष्यों ने पूछा सूर्यदास जी से कि आपने कैसे जान लिया कि सूर्यदास जी हैं तुलसीदास जी उन्होंने तो नाम तो कहा नहीं तो क्या उन्होंने जो राम कहा सीताराम तो मेरे सामने साक्षात सीताराम जी का स्वरूप प्रकट सी तुलसी सूच संत समागम दर्शन अमल अनूप सूरदास जीवन फल पायो दर्शन जुगल सू मुझे श्री सी सीताराम जी के दर्शन होगा तो श्री सी सीताराम जी का दर्शन केवल सीताराम कह करके कराने वाला कौन महानुभाव है? है ऐसा मैंने समझा सिया राम विभीषण जी महाराज काशी हनुमान जी का बहुत सुंदर समागम होता है बहुत सुंदर समागम हनुमान जी ने समागम जबरदस्ती किया हाँ, कहता हट करियो पहचान मैं इनसे हट करके पहचान करूंगा कह क्यों साधु ते हो न कार्य हानी। साधु से कार्य का कार्य की हानि नहीं होती साधु से कभी कार्य का नुकसान नहीं होता श्री पूज्यपाद रामायणी श्री रामबालक दास जी महाराज थे उन्होंने इसमें एक श्लेष इस का कहते थे कि साधुते हो इन कार, कार जहानी है हम कार अलग कर दे रहे हैं साधुते हो इन कार आगे क्या बचा आगे क्या बचा जोर से बोलो जहानी जहानी मानी क्या होता है जहान माने दुनिया जहान माने दुनिया जहानी माने दुनियादारी कि साधु से दुनियादारी का काम नहीं होता साधु ते हो ही साधु तो हो ही का हाँ जी श्री हनुमान जी और श्री विभीषण जी महाराज का सुंदर सम्मेलन हुआ है श्री विभीषण जी महाराज की बात सुने यही चौपाई है जिसने श्री विभीषण जी के जीवन को पलटा है, तात कब ही जान ही अनाथा करिए कृपा भानुकुल ना था ताबो वो ही जान अनाथा हमको अनाथ जान करके क्या मेरे राम जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे तामस तन हमारा शरीर तामसी मैं राक्षसी के पेट से पैदा हुआ हूं कच्छ साधन ना ही प्रीति न पद सरोज तनिक सा हम एक घंटा भजन करने लग गए सज्जनों, एक घंटा खाली नियम से बैठ के भजन करने लग गए अब हम ऐसा मोछा पड़ताव देते हैं अब ऐसा छाती ठोकते हैं अब ऐसा अपने को सिद्ध करते हैं कि मेरी तरह तो भक्त दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ हा विभी ऐसे साधक भीषण से भक्त कहते प्रीति न पद सरोज मन माही लेकिन अब मोहिभा भरोस हनुमंता बिनु बिनुहर कृपा मिले नहीं सनता आप मिल गए हैं राम जी की कृपा मिल गई है अब मुझे राम जी के दर्शन हो जाएंगे श्री हनुमान जी महाराज ने उनको निमंत्रण दे दिया महाराज हाँ निमंत्रण दे दिया महाराज निमंत्रण तो पहले ही दे दिया जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, विभीषण का प्रश्न केवल दो था ध्यान दीजिएगा मैं लाउड करके कह रहा हूं भूल गया था जब उन्होंने पूछा कि आप कौन है दो पूछा था दो प्रश्न कि तुम हरिदासन महक या कि तुम रामदीन अनुरागी आप राम जी हैं या राम के भक्त हैं दो सवाल है तीसरा तो नहीं और सवाल के जवाब में हनुमान जी क्या करते हैं ना तो ये कहा कि मैं राम भक्त हूं और ना ये कहा कि मैं राम जी हूं दोनों नहीं कहा तब हनुमंत कही सब राम कथा हनुमान जी ने राम कथा की रामकथा राम कथा कहने का भाव क्या है? रामकथा कहने का के भाव क्या है कि राम कथा में वह अंश कहा अब मैं इस प्रसंग को छेड़ूंगा नहीं नहीं तो मैं चक्कर में पड़ जाऊंगा और आप समझ नहीं पाएंगे छेड़ूंगा नहीं बिल्कुल क्या करूं कहे बिना मन भी नहीं मानता थोड़ा छेड़ तो दूंगा आपका न मन माने तो आप कह देना मैंने अनर्गल कहा लेकिन कहूंगा मेरे गुरुदेव का भाव है भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा हनुमान मेरा विभीषण आवे ऐसी युक्ति करना और हनुमान जी को बराबर स्मरण है और श्री हनुमान जी महाराज ने जब जाके सुनाया कि मैं विभीषण से मिलके आया हूं तब तो वो कहते साचे हूं कभी विभीषण आई है क्या सचमुच विभीषण आएगा तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण को ठाकुर के शरण में जाने के लिए तब हनुमंत कही राम कथा। राम कथा का वह अंश कहा जिस अंश के द्वारा विभीषण को ठाकुर के चरण में जाने की प्रेरणा प्राप्त इसलिए राम कथा कही दूसरा एक भाव हमारा है ओछा स्वभाव ओछा स्वभाव क्या है कि हनुमान जी ने राम कथा पहले इसलिए कही कि राम कथा अगर कह लूंगा तो कुछ मांगने का हकदार बन जाऊंगा जरा ध्यान से सुनना कुछ मांगने का हकदार बन जाऊंगा रामकथा कहूंगा तो दक्षिणा लेने का हकदार बन जाऊंगा और दक्षिणा में मैं कुछ मांगूंगा तो हनुमान जी ने राम कथा सुनाई और दक्षिणा में क्या मांगा कि देखा चाहूं जानकी माता ऋण लग दिया था ना करते भी कैसे जुगित विभीषण सकल सुनाई चले उपिर बिला कराई श्री हनुमान जी और विभीषण का बढ़िया संवाद हुआ और विभीषण की बताई हुई युक्ति के द्वारा रास्ते के द्वारा नहीं युक्ति के द्वारा याद रखिए विभीषण सुनाई जी महाराज जाकर के श्री रखेगा का दर्शन करते हैं निज पद नयन दिये मन राम चरण महलीन परम दुखी भा पवन सुख देख जान की दीन श्री जनक नंदिनी के दर्शन किए हनुमान जी ने सोचा क्या करें पेड़ के पल्लों में छिप गए सोच रहे क्या करें अभी प्रकट नहीं हुए ठीक उसी समय रावण आ गया रावण ने बड़ा दुर्वचन कहा रावण ने कहा कि आप मेरी ओर एक बार देखें अब इसको बहुत से लोग अर्थ लेते हैं कि रावण तो भक्त ही था रावण भक्त था वो तो जानकी जी को अपनी ओर दिखाना इसलिए चाहता है कि अगर जानकी जी कृपा कर दे तो फिर हम निर्भय हो जाएंगे ऐसा कुछ लोग कहा करते हैं लेकिन हमारा हृदय स्वीकार नहीं करता है हमारा हृदय स्वीकार नहीं करता अगर हम उनको प्रणाम करते हैं काटते नहीं उनको उनकी बड़ी अच्छी भावना होगी हमारी भावना उतनी अच्छी नहीं है हमारा हृदय स्वीकार नहीं करता रावण ने श्री जनक नंदिनी के प्रति असद थी उसकी सद्भावना थी नहीं और अगर कोई यह कहे कि मनमा चरण बंदी सुखमाना यही एक यही एक ऐसा शब्द है जिससे लोग मानते हैं जो तो रामकथा सुधा सागर में पढ़िएगा मैंने वहां लिखा है वो अभी वहां से भी सिद्ध नहीं होता है वो हमेशा श्री जानकी जी के प्रति भावना ही रखता था हनुमान जी श्री जानकी जी बड़े स्पष्ट शब्द उस, उस, से उससे बात नहीं करना चाहती हो तृणधरी ओठ कहती बेही सुमिर अवधपच परम सने ही तिनका बीच में रख लिया त्रिणम अंतर तक कृत् तृणधरी ओठिनका क्यों धारण किया कि किसी पुरुष से किसी स्त्री को सीधी बात नहीं करनी चाहिए नंबर एक बात नंबर दो बात कि किसी पुरुष से बात करने में अगर परिवार का कोई रहे तो बड़ा अच्छा है पति नहीं है देवर ही हो जाए भाई ही हो जाए तो सी, किशोरी जी ने अपने भाई को अपने सामने कर लिया किशोरी जी भूमिया है तृण भी भूमि से पैदा होता है अब का और किशोरी जी का भाई बहन का संबंध है इसलिए तृणधरी ओट अथवा एक भाव और कहूंगा इसके ऊपर दस भाव मेरे मस्तिष्क में हैं दस पूरे दस कथा शुद्ध सागर ऊपर एक भाव और कहूंगा उसने कहा मैं सब कुछ आपको अर्पण कर दूंगा मेरी सारी स्त्रियों की आप पठरानी बन जाइए सी जलक नंदिनी ने क्रोध में आके कहा अरे रावण अरे दुष्ट मैं रघुनंदन रामचंद्र की भारिया हूं मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्रवधू मैं जनकाधिराज तने हूं हे रावण इन तुम्हारी सारी संपत्तियों को मैं तिनके के समान समझती हूं और तू मुझे प्राप्त करने की आशा मत कर अगर पहले तो ऐसा होगा नहीं यदि कहीं ऐसा हो गया मैं समझ लूंगी कि मुझे मेरे आराध्य नहीं मिलेंगे मेरे प्राण प्रियतम नहीं मिलेंगे तो हे दस्कंदर हे रावण इस तिनके की तरफ़ मैं जल जाऊंगी लेकिन तेरे हाथ में कभी नहीं आऊंगा पद परम ही और महाराज फटकारा मंदोदरी ने उसको समझा मंदोदरी बड़ी अच्छी वो चला गया राक्षसियों से कहा कि खूब इनको सताओ राक्षसियां महाराज बड़ा भयानक भयानक स्वरूप देकर के श्री किशोरी जी को सताने लगी वो तो एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी त्रिजटा बड़ी अच्छी थी थी तो राक्षसी लेकिन एका वो अकेली थी अपने विचार की त्रिजटा नाम राक्षसी एका एका माने अकेली थी ऐसी राक्षसी कोई दूसरी नहीं थी दूसरा भाव ये एका थी अर्थात अद्वितीय थी इसका नाम त्रिजटा था त्रिजता मैने इसकी तीन जटाई थी हो सकता है ऐसा भी होगा लेकिन मैंने गुरुचरणों में बैठ के पढ़ा है कि तिजटा क्यों है कि रामचरण रति निपुण और विवेका रामचरण रति अर्थात इसने इसमें उपासना की जटा थी निपुण माने कर्मकांड की जटा थी और विवेका माने ज्ञानकांड की जटा थी ज्ञान कर्म ज्ञान ज्या, कर्म ज्या, उपासना ये तीनों जटाएं इसमें थीं इसलिए त्रिजटा नाम राक्षसी महाराज उसने राक्षसियों को समझाया सपना सुनाया अरे सुनो मैंने सपना देखा है अभी अभी देखा है ब्रह्म मुहूर्त में देखा है <coughs> मेरा सपना सच होगा बानर ने सपने में लंका जला दी इसको याद करिएगा शायद मैं कहूंगा आगे बानर ने सपने में लंका जला दी रावण मर गया विभीषण राजा हो गए अब तो राक्षसिया हमने तो हमने तुमको तो बहुत सताया है हमने तो उनके कंठ में लात रख करने के लिखने के लिए कहा बड़ी बड़ी गालियां बखी अब क्या हो कि जैसे भगवान राम कृपालु हैं उसी प्रकार से सीता भी कृपालु है सी सीता की कृपा कृपालुता भगवान राम से अन्यून है एता हे राक्षसियों अगर तुम चाहती हो कि हमारा कल्याण हो प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा इनकी शरण में चली जाओ जनक नंदिनी उनके शरण में चली श्री राक्षसियां नंदिनी के शरण में चली त्राही माम, त्राही माम, रक्षमाम रक्षमाम हमारी रक्षा करो हम आपकी शरणागत हैं। श्री सीता ने कहा अगर ऐसा ही हुआ विभीषण राजा हो गए मेरे पति रावण पर विजयी हो गए तो हे राक्षसियों में तुम्हें वचन देती हूं तुम्हारी ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी और आपत्ति आई है तो किशोरी ने रक्षा की है रक्षा की अंत में हनुमान जी ने कहा मैं महिंदा छसलियों को मारूंगा इनको छोड़ूंगा नहीं इनको जरूर मारूंगा क्योंकि माता मैंने देखा है इसी अशोक वृक्ष के ऊपर से यह आपको गालियां बक रही थी आपको खाने के लिए कह रही थी और आप केले के, केले के पत्ती की तरह पेड़ की तरह कांप रही थी हमने आपका उस रूप देखा है मैं इनको मारूंगा दुर्द सा करके मारूंगा कांप गई भगवती ने कहा सुनो बा बा शुभा प्लव कार्युण्यन्दे पापा शुभ अरे भाई क्या कर वाई चाक पापा शुभाना बदा प्लवंगम कार्य कारुण्य आर्य आर्य कारुण्यम कार्यम श्रेष्ठ व्यक्ति को करुणा करनी चाहिए कहीं मारने योग्य है बच करने योग्य है इन्होंने आपका अपराध किया है और मैं श्री राम के अपराधी को श्री किशोरी के अपराधी को कभी नहीं माफ कर सकता कि तुमने तुम सारे अपराधियों को दंड दे सकते हो हनुमान हां भैया टीकाकार लिखते हैं श्लोक का बात से करते हुए मेरा भाव नहीं है दीघा कार्ड लिखते हैं हनुमान जी कहते मां मैं मारूंगा कि आपकी अपराधि है मां ने कहा सारी अपराधियों को तुम दंड दे सकते हो क्या कह हां कहीं नहीं दे सकते हनुमान नहीं दे सकते कह मैं दूंगा मां क्या हनुमान अगर सब राम अपराधियों को दंड देना चाहते हो तो सबसे पहले मुझको धन्य दो मुझसे बढ़कर मुझसे बढ़कर रामापरा कौन होगा जिसने अपना सर्वस्व परित्याग कर दिया मां की गोद छोड़ दी पिता का प्यार छोड़ दिया राज्य का वैभव छोड़ दिया नौ परिणीता पत्नी उर्मिना का परित्याग कर दिया और राम के पीछे पीछे चला गया उस लक्ष्मण के हृदय को छलनी मैंने किया है उसको कटुक्तियों से मैंने छेदा है मुझसे बढ़ राम का अपराधी कौन हो सकता है अगर दंड देना चाहो तो मुझको दो हनुमान जी चुप सज्जनों श्री त्रजटा ने कहा आप इनके शरण में चले जाओ सीता जी ने उनको शरण में स्वीकार कर लिया अस्तु इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज ने श्री किशोरी जी को मुद्रिका दिया है किशोरी जी ने किशोरी जी ने मुद्रिका प्राप्त की और मुद्रिका प्राप्त करके लगी सोचने हैं कपिकर हृदय विचारी दीन मुद्रिका डारी तब जन्म अशोक अंगार दीन हरख उठ कर गए तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चिताओ मुद्री पहचानी मुद्रिका को पहचान लिया